भारतीय दर्शन भारतीय दर्शन का स्वरूप दर्शन का प्रधान लक्ष्य अब मन में जिज्ञासा होती है कि देखा जाए तो क्या देखा जाए उपरयुक्त प्रश्न के समाधान करने के पूर्व हमें यह विचार करना उचित है कि किसी वस्तु को देखने के लिए पहले जिज्ञासा ही क्यों उत्पन्न होती है बिना किसी कारण के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती अतः वह कौन सा कारण है जो मनुष्य को किसी वस्तु को देखने के लिए प्रेरित करता है यह पहले कहा गया है कि जीव सुख और दुख के भोग करने के लिए इस संसार में आता है दुख से सर्वथा पृथक न होने के कारण वस्तुतः शुद्ध सुख इस संसार में नहीं है अतः यह संसार केवल दुखमय है और जितने जीव यहाँ आते हैं सभी किसी न किसी प्रकार के दुख से आजीवन चिंतित रहते हैं इस प्रकार इस संसार में दुख से छुटकारा किसी भी जीव को नहीं है इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि दुख किसी को प्रिय नहीं है एवं सभी सदैव एकमात्र दुख से छुटकारा पाने के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं और जब तक दुख से सर्वथा छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक जीव का प्रयत्न चलता ही रहता है चाहे इसके लिए जीव को अनेक बार जन्म लेना पड़े इसके साथ इसी के साथ साथ यह भी निश्चित है कि जिस क्षण जीव को दुख से सर्वथा एवं सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा उसी क्षण जीव की समस्त क्रियाएं स्थगित हो जाएंगी तथा वह जीव सदा के लिए जन्म और मरण से मुक्त हो जाएगा यही जीव का चरम लक्ष्य है यही दर्शन शास्त्र का परम तत्व है जिसके स्वरूप के प्रतिपादन के लिए एवं जिस पद की साक्षात अनुभूति के लिए भारतीय दर्शनों का प्रतिपादन किया गया है उपरयुक्त बातों से यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन का तथा भारतीय दर्शन का परस्पर संबंध अत्यंत घनिष्ठ है ये दोनों ही एक ही लक्ष्य को सामने रखकर एक ही मार्ग पर साथ-साथ चलने वाले दो पथिक हैं इन दोनों की सत्ता एक ही कारण पर निर्भर है उस चरम तत्व का सैद्धांतिक रूप हमें दर्शन शास्त्रों में मिलता है किंतु व्यावहारिक रूप तो अपने जीवन में ही मिलता है और ये दोनों ही रूप मिलकर हमें उस परम तत्व के पूर्ण रूप का अनुभव कराते हैं दुख का आत्यंतिक नाश या जन्म और मरण से सदा के लिए मुक्त होना ही तो सभी का चरम लक्ष्य है अतएव जितने कार्य छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हम करते हैं वे सभी इसी एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही करते हैं इसी प्रकार हमारे दर्शनों में जितनी बातें कही गई हैं वे सब एकमात्र इसी चरम लक्ष्य की प्राप्ति के साधन हैं इनके द्वारा ही हमें उस परम पद का साक्षात्कार होता है इसीलिए इनको हम दर्शन या दर्शन शास्त्र कहते हैं